परमार्थ प्रसंग दो सौ तेरह सत्कर्मों का फल अक्षय होता है जितना अधिक उसका संचय किया जाए भविष्य में इस जन्म में या अगले जन्म में विपत्ति और दुख शोक नाना घात प्रतिघात भय प्रलोभन अंधकार तथा निराशा के समय वह बड़े काम में आता है दूसरी सब संपत्ति क्षण स्थाई है उसके पैदा करने में दुख रक्षा करने में दुख और नष्ट होने में भी दुख उसे सांस लेकर भी नहीं जा सकते इतना ही नहीं पुनः संबंधी सब अवृप्त दबी हुई संस्कार रूप से सांस जाकर परम जन्म में बलपूर्वक नए कर्मफल में जड़ित कर अपने नए नए बंधनों में डालकर अशेष दुख देती है दो सौ चौदह श्री रामकृष्ण कहते थे संसार बद्ध जीव कच्ची सुपारी या नारियल के समान होते हैं उसका भीतरी सार अंश ऊपरी छिलके के साथ ऐसी दृढ़ता से चिपक कर एक हो जाता है कि उसे सरलता से अलग नहीं कर सकते पर उनके पककर सूखा हो जाने पर वे सहज ही अलग हो जाते हैं इसी तरह जब तक देह में आत्मबुद्धि है शरीर के सुख दुख से जब तक अपने को सुखी दुखी माना जाता है तब तक माया से बद्ध होकर अविराम त्रितापों से दब होना ही पड़ेगा ज्ञान भक्ति या कर्मयोग के अनुष्ठान से भगवत कृपा से जब देह आदि से आत्मा पृथक मालूम पड़ने लगती है और अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव रूप से अनुभव में आती है तभी जीव मुक्त होता है 215 सौ पंद्रह कर्मयोग के द्वारा चित्त शुद्धि होती है आत्मज्ञान होता है कर्म तो हम सभी करते हैं किंतु कर्म योग की साधना नहीं करते इसीलिए कर्मों में बद्ध होते हैं और दुख भोग करते हैं कर्मयोग के संबंध में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है कर्म फल में नहीं और कृपणाह फल हेतव जो फल के लिए कर्म करते हैं वे दीन दुर्बल और निम्न श्रेणी के लोग हैं कर्म करो किंतु जो भी काम करो उसे निस्वार्थ भाव से निर्लिप्त और निष्काम भाव से करो इस तरह करने से समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे सुख दुखों से अतीत परमानंद को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाओगे 216 सो बहुतों की धारणा है कि यदि निष्काम होकर कर्म किया जाए तो फिर कर्म करने के लिए प्रेरणा या आकर्षण कैसे प्राप्त होगा सारा मन लगाकर कर्म करने में ही कैसे मतवाला हो उठूंगा यदि खुद का कोई फायदा ही नहीं तो कर्म करने की क्यों क्यों जाऊं? जाऊं? कर्म करने ही यह धारणा बहुत ही गलत है सुख के ही लिए तो लोग कर्म करते हैं, किंतु सुख मिलता है कितना नौ भाग दुख और शायद एक भाग या और भी कम सुख वह भी पुनः अस्थायी और, और दुख के मेल से मिश्रित और प्राय अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को वंचित और दुखी करना पड़ता है पराया अनिष्ट करना पड़ता है संसार में जो कुछ भी चिरस्थायी सुख है वह केवल मात्र निर्लिप्त कर्तित्व तो बोझ रहित निस्वार्थ कर्मियों द्वारा ही निष्पन्न होता है सारे इतिहास में श्री कृष्ण बुद्ध ईसा श्री चैतन्य और आधुनिक काल में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के समान अक्लांत कर्मी कितने हुए हैं वे ही आदर्श पुरुष हैं उन्होंने प्राचीनतम समय से लेकर अब तक असंख्य को जीवन का सहन करने में में बनाया है। पाप पंक में डूबे हुए से आच्छन्न दग्ध जीवों के प्राणों में आशा और शांति का संचार किया है उनके उपदेश और आदर से अनुप्राणित होकर लक्षावधि लोगों ने अपने जीवन तक को तुक्ष गिन दूसरों के लिए अकातर प्राणों की बलि दी है और फलस्वरूप मृत्युहीन जीवन प्राप्त किया है